प्रश्नोत्तर दीप माला मंत्र विचार जिज्ञासा मंत्र का स्वरूप ज्ञानात्मक बताया गया है फिर लोग शब्द को मंत्र क्यों मानते हैं कुछ लोग तो मंत्र लेखन भी करते हैं लिपि मंत्र कैसे हो सकती है समाधान मंत्र का मूल स्वरूप ज्ञानात्मक है इसमें कोई संशय नहीं पर शास्त्र जो भी बात बताता है उसे बताने में एक प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया इसलिए होती है कि बात सहजता से समझ में आ जाए जैसे वेदांत में कहा अन्नमय कोष की आत्मा है फिर कहा इसके अंदर जो प्राणमय कोष है वह आत्मा है फिर कहा इसके अंदर जो मनोमय कोष है वह आत्मा है इस प्रकार क्रम से आनंदमय कोश को भी आत्मा बताकर फिर सभी कोशों को छुड़ा दिया और कहा ब्रह्मपुक्षम प्रतिष्ठा ये पंच जिसमें दिखाई दे रहे हैं वही आत्मा है इस प्रकार यह शास्त्र की अपनी प्रक्रिया है व्यवहार में भी किसी महात्मा की फोटो को देखकर आप कहते हैं कि यह अमुक महात्मा है वह फोटो तो महात्मा नहीं हुआ पर आप मान लेते हैं गुरु स्वयं जीवन भर उपदेश करता रहता है कि तुम शरीर नहीं हो इसके नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं हो सकता और आप एक शरीर को लेकर ही गुरु मानते हैं पर क्या करें व्यवहारिक आधारों में गुरु के शरीर का बहुत बड़ा महत्व है उस स्थूल शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है उसी से सारा व्यवहार होता है उसके बिना तो स्थूल शरीर कुछ भी नहीं है कर सकता है क्योंकि गुरु के शरीर से ज़्यादा उनकी वाणी और संकल्प का महत्व होता है इतना होते हुए भी जब तक सूक्ष्म शरीर तक पहुँच नहीं होती तब तक तो स्थूल शरीर का ही आधार लेना पड़ता है साधना करने पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ईश्वर गुरु और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है पर प्रारंभ में यह समझ में नहीं आ सकता इसी प्रकार गुरु का दिया गया मंत्र भी बड़ा रहस्यमय है ऋषियों ने हजारों वर्षों तक समाधि में बैठकर कर ज्ञानात्मिका वृत्तिरूप से मंत्र का साक्षात्कार किया और उसे शब्द के ढाँचे में ढाल हमारे उपयोग के लिए प्रकाशित किया इसलिए मंत्र शब्द नहीं होता है बल्कि शब्द तो मंत्र का संकेत मात्र है परंतु ऐसा होने पर भी गुरु की जो उस मंत्र विषयक अनुभूति अर्थात मानस ज्ञान है वह किसी अन्य के अंदर पहुँचाने के लिए शब्द को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है इसीलिए मंत्र को शब्दात्मक भी मान लेते हैं दीक्षा के समय गुरु स्वयं ही मंत्र रूप में आके आपके हृदय में प्रवेश करता है और सतत आपको कल्याण की ओर ले जाता है वह शब्द ही आपके अंदर पहुंचकर मंत्र के वास्तविक स्वरूप ज्ञानात्मिका वृत्ति को उत्पन्न करता है जैसे आपने गौ शब्द सुना तो गौ रूपी अर्थ की एक ज्ञानात्मिका वृत्ति आपके चित्त में बनती है जिसको उत्पन्न करने में हेतु तो गौ शब्द ही हुआ शब्द का अर्थ से घनिष्ठ संबंध होता है अतः शब्द की उपेक्षा नहीं कर सकते मंत्र का अर्थ तो ज्ञानात्मक है और ज्ञान चित्त रूप है इसलिए शिव सूत्र में कहा है चित्तम मंत्र हा। पर चित्त भी मंत्र का वास्तविक स्वरूप नहीं है इसीलिए वहीं आगे कहा आत्मा चित्तम अर्थात चित्त ही आत्मा है मंत्र चित्त है और चित्त आत्मा है अर्थात मंत्र आत्मा रूप ही हुआ देखिए मंत्र का वास्तविक स्वरूप आत्मा कहा है पर जब तक यह समझ में नहीं आता तब तक तो लिपि और शब्द का ही आधार लेना पड़ता है